हेलो करो राजा नहीं जुड़ा है अजे कद कोई नहीं जुड़े मैरे हेलो ने कैलकुलेट हो गया था कौन कौन टाइम होता है जुड़ा रहता है भारत जनवत प्रणाम हां राजा दंडवत प्रणाम हां राजा जनवत प्रणाम हां राजा दंडवत प्रणाम हां राजा दंडवत प्रणाम पार ठीक है कल के विषय में किसी को कुछ पूछना है राय आप तो प्रवेश का है ना हाँ प्रवेशिका है पर अभी पिछले क्लास हमने संप्रदाय का विषय देखा तो उसमें किसी न समझ आया हो तो बताओ राजा हूँ करू रूहि हाँ रूहित करो चलो हाँ मार्मीक ने आप आज चल शु तो? मार्मीक ने आप हा हा राजा हिन्दी <laughs> मैं हाँ हिन्दी मैं हाँ, बस हाँ। तो गुजराती मैं गुजराती वाँचो ट्रांसलेसन हिन्दी म करी एक्सप्लेनेशन हिन्दी मो हाँ राजा हाँ हाँ चलो करो ज्ञान हाँ गुरु ज्ञान सा प्रवेश मकते ज्ञान जैसे कोई सच्चगुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता वैसे ही गुरु सच्चगुरु के बिना कोई धर्म संप्रदाय में प्रवेश भी पॉसिबल नहीं है जीवन, स्थान के जीवन में गुरु न महत्वपूर्ण है शिष्य ने मंत्र दीक्षा अपी संप्रदाय सिंह संपूर्ण ज्ञान करे गुरु उन्हीं को बोलते है जो शिष्य को मंत्र दीक्षा देके उनको उनके शिष्य को संप्रदाय के सब सिद्धांत का पूरा ज्ञान कराते हैं। जी, जी करे आज्ञा करते चक्ष तस्मय श्री गुरु वे न अर्थ अज्ञान रूपी अंधकार ने कारण जो आंखों आंधरी बनी गई थे आंखों ने ज्ञानोपदेश रूपी अंजन शला का थी खोलवा वाला श्री गुरु ने नमस्कार था जो आ, उसी का अर्थ ऐसा है कि अज्ञान की वजह से जो अः आंखों के सामने जो अंधकार आ गया है मीन्स कि किसी का कुछ ज्ञान ही नहीं है आ, वो आंखों वो आंखों को ज्ञानोपदेश रूपी अंजनशला का मीन्स की वो आंखों को पूरा ज्ञान देके उनको आंखों को खोलने वाला जो श्री गुरु, गुरु श्री गुरुश्री है उनको हमारा नमस्कार हाँ। श्री कृष्ण की ना नहीं है ऐसी भक्ति सीखाने वाले इस संप्रदाय को पुष्टि पुष्टि भक्ति मार्ग बोलते है परंतु आप शु कि आ दिव्य संप्रदाय प्रवर्तक संप्रदाय सर्वोच्च गुरु को किंतु आप आपको पता है क्या कि आ, ये जो दिव्य संप्रदाय है उ, आ, उनके सर्वोच्च गुरु कौन है हाँ, इतना हाँ, बार गुरु का रीड किया अब इसको एक एक्सप्लेन से हाँ, क्या आ, अच्छा मीन्स कि जो गुरु एक्चुअली जो होते हैं वो आ, अपने जैसे मीन्स की ज्ञान गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता गुरु के बिना सब कुछ अधूरा लाइक तो, कोई भी आ, संप्रदाय के बारे में खुद के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता और आ, गुरु आ, जो संप्रदाय के सब सिद्धांत होते हैं उनका पूरे आ, उनका पूरा आ, उनके सब सिद्धांत का ज्ञान देते हैं गुरु शिष्य को हाँ। वो बेसिक है हाँ मतलब इसमें यही बताया है की गुरु की क्या आवश्यकता है हमें तो इसमें जैसे कि कुसाई जी ने भी आज्ञा की है कि जो मंगला चरण में जो श्लोक हम बोलते हैं कि भाई जो अज्ञान रूपी अंधकार के कारण हमारी आंखें अंधी हो गई है हमारे ऊपर अंधकार आ गया है हमें कुछ आगे दिखाई नहीं देता है वो क्या नहीं दिखाई देता है तो हमारा अज्ञान जो है वो हमारी आंखों को ढक देता है और हमें सच्ची बात दिखाई नहीं देती है तो गुरु जैसे बोलते थे पुराने जमाने में की काजल लगाने से आंखें तेज होती है की आंखों का तेज बढ़ता है तो उसी तरह यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे हमारे जो गुरु हैं, उन्होंने ज्ञान रूपी अंजन चला का मतलब ज्ञान का काजल लगा के हमारी आंखों को खोल दिया है और उस अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान का मार्ग दिखाया और वो ज्ञान क्या है कि श्री कृष्ण की अन्य शरणागति और श्री कृष्ण की भक्ति करने से हमें उद्धार होता है हमें कृष्ण मिलते हैं तो ये ज्ञान हमें देके हमारे अज्ञान को दूर किया तो ऐसे हमारे गुरु हैं ऐसे हमारे गुरु को हम नमस्कार करते हैं अब ये संप्रदाय जिन्होंने प्रवर्तित किया ऐसे श्री महाप्रभु जी गोसाई जी और गोपीनाथ जी तो इस संप्रदाय में गुरु कौन है तो ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया उसके उत्तर रूप में अब आगे का जो विषय श्री वो आता है तो कहने का मतलब ये है कि गुरु का स्थान बहुत जरूरी ये होता है गुरु जो है वो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान देते हैं हमें सच्चा उपाय बताते हैं और जैसे महाप्रभु जी गोसाई जी गोपीनाथ जी जैसे हमारे गुरु हैं तो उन्होंने हमें कुष्ट भक्ति मार्ग का रास्ता दिखा के कृष्ण की प्राप्ति का उपाय बताया है तो ये गुरु का कार्य होता है कि वो हमारे अज्ञान को दूर करे और हमें सच्चा ज्ञान दे हमें हमारे उद्धार का मार्ग दिखाए तो गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है तो गुरु जो है वो शिष्य को मंत्र दीक्षा देते हैं संप्रदाय के सिद्धांतों का संपूर्ण ज्ञान भी कराते हैं जैसे की महाप्रभु जी चौरे से वैष्णव की वार्ता में हमने देखा कि कोई भी वैष्णव आता था कोई भी व्यक्ति आता तो, तो महाप्रभु जी उनको दीक्षा देते थे और फिर पुष्ट मार्ग के सिद्धांतों को समझाते थे और फिर ठाकुर जी पदरा के और आज्ञा करते थे कि अब तुम अपने घर जाके और ठाकुर जी की सेवा करो तो गुरु का कार्य ये होता है कि वो हमें गलत रास्ते से दूर रखे सच्चा उपाय बताए ठाकुर जी को ठाकुर जी को प्राप्त करने का रास्ता दिखाए और मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे और महाप्रभु जी के सिद्धांतों को समझाए तो गुरु वो होता है और मंत्र दीक्षा देता है संप्रदाय में हमें एडमिट करता है तो ये गुरु का कार्य होता है और अब में सर्वोच्च गुरु कौन है प्रश्न के उत्तर में आगे का टॉपिक तो तो थी नहीं अच्छा चलो तो सबको समझ आया तो लो आगे का टॉपिक श्रीवाल बात करे पार्थ करेगा तो करता मैं। श्री श्री श्री वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य पुष्टि पुष्टि संप्रदाय संप्रदाय का प्रवर्तक प्रवर्तक सर्वोच्च सर्वोच्च गुरु गुरु है। है। के के और वो प्रिय प्रियवा जीवो उद्धार करने आज्ञा करिय दैवी जीव जब प्रभु भक्ति के सीधे और सरल उपाय ढूंढ नहीं सकते थे और उसके कारण दुखी होते थे तब ने श्री जी को को पृथ्वी के के ऊपर दैवी अपनी भक्ति का उपाय दिखाने के लिए तथा उनका उद्धार करने की आज्ञा कर हाँ। प्रभु आज्ञा मेवी ने श्री वल्लभाचार्य पृथ्वी ऊपर अवतारिया दैवी पुष्टि जीवों माटे भक्ति प्रवर्तन करु प्रभु की आजा अनुसार प्रभु की आज्ञा मिलने पर श्री वल्लभा के ऊपर और दैवी पुष्टि जीरो के उद्धार के लिए पुष्टि भक्ति मार्ग का आरंभ किया प्रवर्तन किया शुरुआत की से सर्वोत्तम स्त्रोत्र श्री वल्लभाचार्य ने प्रयत् जीवो कर उद्धार प्रयत्न सूत्र में को मतलब पुष्टि के उद्धार के लिए प्रयत्न करने वाले कहे गए बताए की बताया कि महाप्रभु वल कि कि के के के और और गुरु है है बारे में बताया प्रभु के प्रिय जो दैवी जीव से, उनको प्रभु प्राप्ति का सरल उपाय मिल नहीं रहा था और उसके कारण वो दुखी हो रहे थे तब वो दैवी जीव के उद्धार के लिए और उनको भक्ति का उपाय दिखाने के लिए प्रभु ने श्री वल्लभाचार्य जी को पृथ्वी पर पधारने की आज्ञा करी और प्रभु की आज्ञा मिलते ही वल्लभाचार्य जी देवी जीवों के उद्धार के लिए पृथ्वी पर पधारे और भक्ति का और, और उसी कारण उनको सर्वोत्तम ग्रंथ में प्रयत्म ऐसी उपमा भी दी गई है नाम दिया गया है ठीक है है किसी को कुछ इसमें नहीं समझ आया वैसा तो साफ बात है जैसे कि हम जानते हैं कि महाप्रभु जी की प्राकृत्य के पीछे मतलब कहने की बात यह है कि जैसे हम कर्म के बंधन के कारण जन्मते हैं और उन्ही कर्मों के बंधन के कारण एक नए दिन हम मर जाते हैं पर जब महापुरुषों की बात होती है तो हमारी तरह उनके जन्म और मरण कर्मों के कारण नहीं होते पर किसी खास उद्देश्य को लेकर उनका जन्म होता है और जब वो उद्देश्य खत्म हो जाता है तो हमारी तरह वो मरते नहीं है और अपनी इच्छा से सदाम लौट जाते हैं महाप्रभु का महाप्रभु स्वयं शास्त्र प्रकरण में बताते हैं कि भाई ठाकुर जी ने तीन आज्ञा दी एक तो दैवी जीवों को उद्धार करो दूसरा भागवत जी के अर्थ का प्रतिपादन करो और तीसरा भक्ति मार्ग को फिर से तुम स्टाब्लिश करो ये बात बोल के और ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को आज्ञा कि अब आप पृथ्वी पर जाओ तो महाप्रभु जी तब आज्ञा करते हैं कि जैसे ठाकुर जी ने वेदव्यास जी को वेद के अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए भेजा उसी तरह महाप्रभु जी को भागवत जी के अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए ठाकुर जी ने आज्ञा की और इसलिए महाप्रभु जी पृथ्वी पधारे तो ये महाप्रभु जी के प्राकृतिक का हेतु है तो जैसे हम जन्मते हैं हम मर जाते हैं कर्मों के बंधन के कारण हमें जन्म न पड़ता जब हमारे समय खत्म हो जाता तो हम चले जाते हैं हम अपनी इच्छा से न तो जन्मते और न अपनी इच्छा से हमें मरते हैं। पर महापुरुषों का ऐसा संपन्न हो जाता है तो स्वदाम तो जी, जी की से पे और दैवी जीवों के उद्धार के लिए पधारे जैसे की इसमें आया की ठाकुर जी ने आज्ञा की की देवी जीवों को मुझ तक पहुँचने का रास्ता मिल नहीं रहा है तो आप जाके और उनको गाइड करो तो महाप्रभु जी पृथ्वी पे प्रकटते और घर में प्रभु को पधरा की और प्रभु की तन मन धन से घर परिवार के लोगों के साथ मिलकर सेवा करने का मार्ग महाप्रभु जी ने बताया और यही कृष्ण की प्राप्ति करवाएगा ऐसा मार्ग ठाकुर जी की आज्ञा से महाप्रभु जी ने प्रवर्तित किया जिसे हम पुष्टि भक्ति संप्रदाय कहते हैं इसलिए सर्वोत्तर स्त्रोत्र जो की श्री गोसाई जी ने लिखा है महाप्रभु जी की स्तुति में उसमें गोसाई जी महाप्रभु जी का नाम बताते हैं कि की दैवोद्धार प्रयत्नात्मा मतलब कि दैवी जीवों के उद्धार के लिए प्रयत्न करने वाले ऐसे श्री महाप्रभु जी तो यहाँ महाप्रभु जी के प्राकट्य का हेतु बताया कि महाप्रभु जी पृथ्वी पे क्यों पदार पूछना है कुछ किसी को इसमें प्रयत्न तो करने वाले ऐसा क्यों बोला मतलब उन्होंने तो मार्ग बताया जिसके कारण वो अब वो सिद्ध हो गया ना कि ये मार्ग पर चले गए तो प्रभु की प्राप्ति होगी ही प्रयत्न का मतलब यहाँ पे ये कर्तव्य के रूप में यहाँ प्रयत्न मतलब हम गुजराती में जो और समझते हैं वो नहीं प्रकृष्ट यत्न मतलब कि जो विशेष प्रयास करते हैं ऐसा प्रयत्न का होता है कोशिश ये अर्थ नहीं होता है पर यत्न मतलब कुछ कार्य विशेष कार्य उस अर्थ में समझना विशेष कार्य कोशिश के अर्थ में नहीं है यहाँ यत्न कार्य के रूप में मतलब साधा फिर से इसको ट्रांसलेट करें तो ऐसा कि दैवी जीवों के उद्धार के लिए कार्य करने वाले ऐसे हाँ और कुछ पूछना है है किसी को ठीक तो करो पार्थ आगे का साथ शरण मार्ग नोदेश करो भक्ति मार्ग नो सहायक साथे प्रभु प्राप्ति नक्ति मार्ग के साथ साथ का स्वतंत्र उपाय भी है हैल्ल सर्वोत्तम स्त्रोत्र पृथक शरण मार्गो प्रदेषाचार्य भक्त प्रदेषा इसी कहे, ए, कहे है इसीलिए श्री जी को सर्वोत्तम सूत्र में और कहे कहे गए हैं भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म से ये एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते करते फिर आगे बढ़ते मार्ग के साथ साथ ऐसा बताया गया कि आ, वल्लभाचार्य ने शरण मार्ग का भी उपदेश दिया और वो प्रभु प्राप्ति का एक स्वतंत्र उपाय भी है मार्ग शरण मार्ग भी एक प्रभु प्राप्ति का स्वतंत्र उपाय है और इसी कारण उनको सर्वोत्तम स्त्रोत्र में और दो नाम दिए गए हैं जो है पृथक शरण मार्गोपदेषा और भक्त्याचारोपदेषा मतलब ये बात है कि जैसे महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग बताया कि भाई तुम कृष्ण की सेवा करो कृष्ण से प्रेम करो और अपने मतलब प्रभु में अपना चित्त लगा के कृष्ण की प्राप्ति करो ये एक उपाय है जैसे हम आइडियल हमारा महाप्रभु जी के अनुसार मार्ग का प्रकार देखें तो सबसे पहले कोई भी जीव मार्ग में आए तो महाप्रभु जी से शरण दीक्षा देते और उसे मार्ग के सिद्धांतों को समझने के लिए समय देते हैं कि भाई तुम समझो मार्ग को समझो अच्छे से और फिर अगर तुम्हें कृष्ण में अपनी नहीं तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम दीक्षा लेकर कृष्ण की सेवा करो ये एक रास्ता महाप्रभु जी ने बताया स्टेप बाय स्टेप ऐसा है कि सबसे पहले शरण दीक्षा लो शरण मार्ग में पुष्टि मार्ग के सिद्धांतों को समझो फिर ब्रह्म दीक्षा लो और फिर कृष्ण की सेवा करो और अपना जीवन समर्पित बनाओ ये एक आइडियल वे है अब दूसरा महाप्रभ ने बताया साधन प्रकरण में जैसे महाप्रु बताते हैं कि भाई जिनको अनुकूलता नहीं है सेवा की या कुछ ऐसे लोग की चाहते हुए भी कृष्ण के लिए आदर है रिस्पेक्ट है कृष्ण के महात्मा का ज्ञान है कृष्ण उनका अन्य आश्रय है पर प्रेम की जितनी अनुकूलता महाप्रभु जी ने ऐसे जीवों के लिए एक शरण मार्ग बताया कि केवल कृष्ण को अपना रक्षक मानो कृष्ण में अपनी अनन्न्य शरणागति रखो जो की महाप्रभु जी अपने पंच पद्या ग्रंथ में महाप्रभु जी षड विधा शरणागति का उपदेश करते हैं और अगर इतनी केवल कृष्ण में हम आश्रय भी रखते हैं हमारा अन्य आश्रय भी रखते हैं तो भी कृष्ण की प्राप्ति होती है तो वो शरण मार्ग की जो भक्ति मार्ग का फर्स्ट स्टेप है और उसके द्वारा भक्ति मार्ग पे मूव ऑन होते हैं। अगर किसी के लिए भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना पॉसिबल न हो तो केवल शरण मार्ग भी वो कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है तो इसलिए महाप्रभु जी ने जो ये शरण मार्ग का उपदेश दिया तो उसके लिए सर्वोत्तम में श्री महाप्रभु जी को गोसाई जी कहते हैं कि प्रथक शरण मार्गोपदेष्टा मतलब की अलग से शरण मार्ग का उपदेश करने वाले श्री महाप्रभु जी तो महाप्रभु जी ने शरण मार्ग बताया भक्ति मार्ग के अंग के रूप में कि पहले तुम शरण मार्ग में आओ कृष्ण को अपना आश्रय मानो कृष्ण को अपना रक्षक मानो फिर तुम्हें जब कृष्ण से प्रेम हो तो कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण जब तुम्हारा लक्ष्य बन जाए तो मार्ग में आगे बढ़ो पर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है तो वो केवल कृष्ण को अपना रक्षक माने कृष्ण को अपना अनन्याश्रय माने कृष्ण की शरणागति में रहे और श्रवण कीर्तन स्मरण भी करे तब भी कृष्ण की प्राप्ति उसे होती है हो सकती है ऐसा भी एक मार्ग श्री महाप्रभु जी ने बताया इसलिए महाप्रभु जी को के ये, ये दो नाम श्री गोसाई जी सर्वोत्तम बताते आया समझ में सबको राजा बोल शिवांगी आ लख प्रभु ने प्राप्ति न एक स्वतंत्र उपाय पे तो ये कहो ये शरणागति ना कि भाई तमरा भक्ति न सेवा था है। तो जो केवल तुम्हें कृष्ण ने आश्रय रखो कृष्ण ने पोता ने शरण मानो अनन्य आश्रय कृष्ण में रखे और कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण करें तब भी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है ये भी एक उपाय महाप्रभु ने बताया फिर से ये बात कि ये ऑप्शन नहीं है अगर हमसे सेवा हो पा रही है कृष्ण से प्रेम है तो वही करना चाहिए पर किसी के अनुकूलता ही ना हो तो उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे तो कृष्ण मिलेंगे ही नहीं या मेरे उद्धार का तो कोई उपाय ही नहीं है ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं है तुमसे सेवा नहीं हो पा रही है तो तुम केवल श्रवण के साथ स्मरण करो तो भी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है पर ये सेवा का ऑप्शन नहीं है कि तुम सेवा करो या शरणागति करो ऐसे और नहीं है ये अगर तुमसे सेवा ना बन पाए तो तुम ये भी कर सकते हो ऐसे यहाँ समझना चाहिए मुझे फल में तो भेद होगा ना नहीं होगा वही फल मिल सकता है वही मिलेगा हाँ महाप्रभु जी भक्तिवर जिनी में वही आज्ञा करते हैं कि भाई तुम दोनों में से किसी भी मार्ग पे जाओ कोई भी उपाय करो तुम्हें आगे बताया हुआ व्यसन की अवस्था तक दोनों प्रकार के भक्त पहुंच सकते हैं एक वो के जो केवल श्रवण स्मरण कर रहा है और वो भी के जो सेवा परायण है ना उसी जन्म में या आगे उसको आगे उसकी मतलब उसका देख करके आगे उसको जन्म देंगे और आगे उसकी ना ना ऐसे देख नहीं।, देख नहीं बस उपाय एक ये है की तुम्हारा चित्र सेवा से प्रभु में लगा और इसका चित्र श्रवण कीर्तन स्मरण से प्रभु में लगा फल में कोई वेद नहीं अगर वो उस है तो राज जी जीवों के लिए हम देखते हैं बहुत से वैष्णव कितनी रुचि होती है मार्ग को जानते हैं समझते महाप्रभु जी के ग्रंथों को पढ़ते है समझते है ठाकुर जी से भी प्रेम होता है बहुत भाव वाले होते हैं पर नहीं होती है अनुकूलता घर में नहीं हो पाती है या खुद से नहीं बन पाती कुछ भी हो पर नहीं हो पाती है तो नहीं हो पाती है न प्रभु की इच्छा नहीं होगी ऐसे ऐसा भी हो सकता है और कुछ पूछना है किसी को ठीक है करो बात आगे हेलो हाँ बोलो हाँ राजा सेवा में तो क्या है कि स्वरूप होता है ना सामने हाँ। शरणागति में तो स्वरूप अपने हृदय में कैसे स्थापित कर सकते वो नाम से मतलब किस तरह से हाँ मतलब प्रभु के गुणगान से ठाकुर जी के नाम स्मरण भागवत जी में ठाकुर जी की लीलाओं को जान के ठाकुर जी के स्वरूप के बारे में भागवत जी वगैरह में वर्णन पढ़ के इन सबसे आसक्ति होती है सेवा में तो जो साक्षात वही स्वरूप है वही फल है हाँ और यहाँ पे शरणागति पे वो जो लीला है वो जो करते हैं उस प्रेम होता है हाँ, वो प्रभु का स्वरूप मन में बस जाता है हम पढ़ते हैं। वर्णन पढ़ते हैं। तो चित्र तो हमारे मन में खड़ा हो ही जाता है ना ठाकुर जी का हाँ, हाँ। बहुत से भक्तों को तुम देख लो मीराबाई है नरसिंह मेहता है या और भी बहुत से भक्त हुए इन लोगों को सबको नाम भक्ति से तो प्रभु में आसक्ति हुई है ताजा वो मार पर थोड़ी वाई को और थोड़ी उन सबको ये मैं ना फिर से मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि भक्तों के बारे में जो जिसने कुछ भी कहा हो कि वो मर्यादा भक्त है पुष्टि भक्त है वो उनका जो भी मापदंड हो या कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने जो भी देखे हो पर ठाकुर ये तो मिले हैं उनको अब वो उपाय उनका सही था या गलत था ये हम डिसाइड करने वाले नहीं है उन्होंने जो भी किया प्रभु उनसे प्रसन्न थे और ठाकुर जी उनको फल के रूप में मिले ये तो हमारे सामने रिजल्ट तो अच्छा हाँ? हाँ, एक वस्तु के भागवत जी, जी पद्रा के भी सेवा करते है वो वैलिड है हाँ है ना उसमें क्या ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप है हो सकता है तो उ, मैंने ऐसा भी देखा है की भागवत जी पद्रा के उसको ठाकुर जी के जैसा ही भोग धराते हैं तो ठाकुर सब होता है तो ठाकुर जी खुद पधरा के क्यूँ नहीं करते वैसा ही करना है ना जो ठाकुर जी को जो जो करते हैं वही ही जी को भोग लगाते हैं तीन टाइम वैसा सब कुछ तो इसमें क्या होता है बहुत से लोगों को समय की अनुकूलता नहीं होती है टाइम नहीं मिल पाता है इतना तो चाहे तो भी नहीं हो सकता है पर समर्पित लेने का नियम हो हम ये आग्रह रखें की प्रभु का रोगा हुआ ठाकुर जी को धरते हम खाए पिए तो ऐसे आगरा के वश हम भागवत जी प्रभु का नामात्मक स्वरूप करके जैसे बहुत से विद्यार्थी लोग घर से बाहर रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं या नौकरी के लिए बाहर गांव में रहते हैं अब घर में उनके कोई सेवा करने वाला ना हो हमें बाहर गांव जाना पड़े अचानक कुछ भी हो जाए समय ना निभ पाए या सुबह जल्दी नौकरी के लिए जाना पड़ता हो रात को घर आने में देर हो जाती हो तब ऐसे सब शेड्यूल के कारण भागवत जी की जो सेवा है वो लोकपद रात है किया जा सकता है उसमें कुछ गलत नहीं है पर हमेशा ये ध्यान रखना कि ये कोई ऑप्शन नहीं है कि तुम इसके बदले ये कर लो इसके बदले ये कर लो पर तुमसे कृष्ण की स्वरूप सेवा नहीं हो पा रही है भागवत जी का सेवा कर लो भागवत जी को समर्पित होकर रहो वो भी नहीं हो पा रहा है तो फिर केवल श्रवण कीर्तन स्मरण करो जब यही है की ब्रह्मश्रवन दीक्षा जब हम ले तो ये अनुकूलता देख के लेनी चाहिए कि हम कृष्ण के स्वरूप की सेवा घर में कर पाते हैं या नहीं कर पाते अगर कृष्ण की स्वरूप सेवा हमसे निभ पाए तो ही ब्रह्म सवन दीक्षा लेनी चाहिए नहीं तो शरण दीक्षा लेके कृष्ण का नाम स्मरण करते करते ही हमें अपना जीवन निकालना चाहिए ब्रह्म सवन जो है वो सेवा करने के लिए ली जाती दीक्षा है इसलिए जब हमें सेवा की अनुकूलता हो सेवा स्टार्ट करने की तैयारी हो तभी दीक्षा ब्रह्म की लेनी चाहिए और अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबिलिटी हमें न दिखाई पड़ती हो या हमें ऐसा लगे कि हमसे नहीं हो पाएगा तो केवल शरण दीक्षा ही लेनी शरण दीक्षा वाला व्यक्ति भी भागवत जी को डर के या ये क्रम तो उसके लिए पॉसिबल है ही राजा वो तो राजा वो भागवत के लिए भागवत जी को मानी ठाकुर जी की तरह सेवा नहीं करते होंगे ना उसकी भागवत जी का भी तो क्रम है पूजा का जो अपने गोसाई जी का बताया हुआ है पूजन वैष्णव करते हैं है, आनंद से हो सकता है, तो है सेवा तो से करते हुए उस तरह से रहते हैं हाँ भागवत जी बिराजते हैं घर में मंदिर की तरह इतनी पवित्रता से सुबह उठ के फिर अपन अपरस में स्नान करके और फिर उनकी जो पूजा श्लोक वगैरह हैं गोसाई जी की बताई बता हुई है शोड़ा पूजन दी। श्याम खा ने भी करवाया था जब भागवत जी का पारायण होता था तो। तो वो पूजन करके और फिर जो भी तो अपरस में अच्छे शुद्ध आचार से रसोई सिद्ध हुई हो वो भागवत जी को भोग धर के और फिर बहुत से वैष्णव ऐसा जीवन जीते ठाकुर जी की सेवा न हो पाए या ऐसी नौकरी वालों की लाइफ हो कि जिसमे अकेले रहते हो ठाकुर जी नहीं पद रहा पाए तो सब कंडीशन लोग करते भागवत जी की सेवा भी हाँ जूही बोल क्या कह रही थी जी राजा राजा मतलब वो इक्वल टू तो ठाकुर जी की सेवा तो नहीं काउंट की जाएगी ना कि नहीं वही काउंट किया जाएगा क्यूँकी नाम है प्रभु का नामक स्वरूप ही तो है भेद नहीं है दोनों में वो इक्वल है मतलब जो हाँ, बिल्कुल एक ही बात है पर इक्वल होने का देखो हमेशा ये सावधानी के वो ऑप्शन नहीं है कि तुम ये तुम्हें सरल पढ़ रहा है इसलिए ठाकुर जी नहीं पधरा के हम तो भागवत जी की सेवा करेंगे ये बात नहीं है पर तुमसे कृष्ण की स्वरूप सेवा नहीं पॉसिबल हो तो तुम भागवत जी पधरा के उनकी सेवा का क्रम रख सकते हो समर्पित लेने का आग्रह हो तो जी राजा ये बात हमेशा ध्यान रखनी है की भाई शरण मार्ग से भी कृष्ण मिलते हैं और सेवा करने से भी मिलते हैं तो हमें सेवा हमसे नहीं होगी हम तो शरण मार्ग में रहेंगे ऐसे नहीं करना है और कोई भक्त ऐसा करेगा भी नहीं जिसको प्रभु में भाव हो वो कभी ऐसा नहीं करेगा पर कहने का मतलब फल में कोई भेद नहीं है हम ऐसा समझें कि हमसे सेवा नहीं हो पाएगी तो हमें तो कृष्ण मिलेंगे ही नहीं हमारा तो उद्धार होगा ही नहीं हमें तो ठाकुर जी मिल ही नहीं पाएंगे तो इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है ये सब उपाय भी महाप्रभ ने साधन प्रकरण में बताए राजा पहली लाइन में ऐसा बताया हाँ। कि श्री महाप्रभु जी पुष्टि प्रवर्तक है तो श्री महाप्रभु जी भूतल पर पधारे उसके उसके पहले भक्ति मार्ग तो था ही ना तो दैवी जीवों के उद्धार के लिए था ना तो फिर पुष्टि भक्ति मार्ग मतलब मुझे वो क्या जरा प्रश्न हुआ मार्ग तो ठीक है चलो फिर इसको चर्चा पे रखते है आप लोग सब सोचो आपको क्या लगता है जो पार्क ने सवाल पूछा उसके बारे में और फिर अपना अपना मत कल बताओ फिर आगे बढ़ेंगे फिर तो तु, तुम भी पार्थ तू भी सोचना थोड़ा जीनल तुम लोग सब मिलके बाकी और भी प्रवेशिका में तुम लोग सब बैठते हो पार्टी से सोचना इसका क्या जवाब हो सकता है कि महाप्रभु जी भूतल में उससे पहले क्या भक्ति मार्ग था ही नहीं अगर भक्ति मार्ग था तो क्या देवी जीवों का उद्धार उससे पॉसिबल नहीं था अगर था तो फिर महाप्रभु जी को प्रकट होने की क्या जरूरत है ठीक है तो ये दो तीन सवाल हैं इससे जुड़े हुए सब लोग थोड़ा सोचना कल हम डिस्कस करेंगे फिर आगे देखेंगे जो भी जवाब आएगा वो राजा धनोत प्रणाम ठीक है तो आज क्या रखते हैं कल सोच के आना सब लोग सबसे पूछूंगी मैं जितने भी बैठती हो ना सब लोगों से राजा धनोत धनो प्रणाम राजा